अध्याय चार चार प्रकार की भूमि प्रभु येश फिर झील के किनारे पर शिक्षा देने लगे तो उनको सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि उन्हें झील में नाव पर चढ़कर बैठना पड़ा और सब लोग झील के किनारे पर खड़े रहे गुरु यशु कहानियों द्वारा उन्हें अनेक शिक्षाएं देने लगे उन्होंने कहा सुनो एक किसान खेत में बीज बिखेरने निकला खेरते समय कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और पक्षी आकर उन्हें चुग गए कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली वे जल्दी ही उग गए पर जब सूरज निकला तो पौधे गहरी जड़ ना होने के कारण सूरज के ताप से झुलस गए कुछ बीज कटिली झाड़ियों में गिरे पर झाड़ियों ने बढ़कर उनको घेर कर ढांप लिया और उनमें गेहूं ना उग सका परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और जब वे उगकर बढ़े तो भारी मात्रा में गेहूं हुआ और जितने बीज बोए थे उसके मुकाबले कोई तीस गुना कोई साठ गुना और कोई सौ गुना गेहूं उगा तब प्रभु येशु ने कहा जिसके कान खुले हों वह सुन ले मन से देखना और समझना परमात्मा को भाता है जब गुरु यशु एकांत में थे तब उनके शिष्यों और बारह राजदूतों ने उनसे इन कहानियों का अर्थ पूछा प्रभु येशु ने कहा परमात्मा के साम्राज्य की गुप्त बातों की समझ तुम्हें दी गई है पर दूसरों को जो समझते नहीं हैं, उन्हें मैं हर एक बात कहानी के रूप में बताता हूं क्योंकि वे देखते हुए भी मन की आंखों से नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी मन से समझ नहीं पाते हैं यदि वे मन से देख और समझ पाते तो वे पश्चताप करते और परमात्मा उनके बुरे कर्मों के खाते को मिटा देते चार प्रकार की भूमि का अर्थ समझाना गुरु येसु ने उनसे कहा यदि तुम यह कहानी नहीं समझे तो अन्य सब कहानियां कैसे समझोगे किसान जो बिखेर रहा है वह वास्तव में परमात्मा का संदेश है रास्ते पर गिरे बीज उन लोगों के समान हैं जो परमात्मा का संदेश सुनते हैं लेकिन शैतान जल्द ही आता है और उनसे यह छीन लेता है पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन लोगों के समान हैं जो परमात्मा के संदेश को खुशी से सुनते हैं और तुरंत उसको अपना भी लेते हैं पर उनकी जड़ें गहरी नहीं होती इसलिए संदेश थोड़े समय तक ही उनके मन में रह पाता है जैसे ही जीवन में कठिनाइयां आती हैं या परमात्मा के संदेश का पालन करने के कारण लोग उन्हें परेशान करते हैं वे आस्था से पीछे हट जाते हैं झाड़ियों में गिरे बीज उन लोगों के समान हैं जो परमात्मा का संदेश सुनते हैं पर संसार की चिंताओं के शोर धनी बनने के जाल में फंसकर और अन्य इच्छाओं के कारण संदेश को नजरअंदाज कर देते हैं इसलिए उनमें कोई फल पैदा नहीं हो पाते हैं अच्छी भूमि पर गिरे बीज उन लोगों के समान हैं जो संदेश सुनते हैं और उसको मन में बसा लेते हैं वे तीस गुना साठ गुना और सौ गुना फल पैदा करते हैं गुप्त चीजों के राज खुल जाएंगे प्रभु यशु ने उनसे कहा क्या तुम दीपक को इसलिए जलाते हो कि उसे टोकरी या चारपाई के नीचे रखें क्या तुम उसे ऊंची जगह पर नहीं रखते ऐसी कोई चीज नहीं है जो छिपी हो और लोगों के सामने लाई ना जाए और ऐसा कोई राज नहीं जो खोला ना जाएगा जिसके कान खुले हों वह सुन ले गुरु येशु ने उनसे यह भी कहा जो कुछ तुम सुनते हो उसे ध्यान से सुनो जिस तराजू से तुम तोलते हो उसी से तुम्हारे लिए भी तोला जाएगा परंतु उससे भी ज्यादा तोल कर तुम्हें दिया जाएगा क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है बीजों द्वारा परमात्मा के साम्राज्य को समझाना फिर प्रभु यीशु ने कहा परमात्मा का साम्राज्य कुछ ऐसा है जब एक किसान बीज बिखेरने खेत में जाता है तो क्या होता है चाहे किसान सोए या जागे खेत में बीज बढ़ता जाता है वह नहीं जानता कि ऐसा कैसे होता है भूमि अपने आप उगाती है पहले अंकुर फिर बाले और फिर बालों में पूरे पके दाने पर जो ही अनाज पकता है किसान आकर उसे हसिया से काटना शुरू कर देता है क्योंकि कटनी का समय आ पहुंचा है प्रभु येशु ने ये ने यह भी कहा परमात्मा के साम्राज्य की तुलना किससे करें किस कहानी द्वारा हम उसके बारे में बताएं परमात्मा का साम्राज्य राई के बीच के समान है जब का बीज भूमि में बोया जाता है तब सब बीजों में से सबसे छोटा होता है परंतु बोए जाने पर वह उगता है और बाग के सारे पौधों से बड़ा हो जाता है उसमें बड़ी बड़ी शाखाएं निकल आती है यहां तक कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं ऐसी अनेक कहानियों के द्वारा प्रभु ये लोगों की बुद्धि के अनुसार अपना संदेश सुनाते थे वह कहानियों के बिना लोगों को कोई शिक्षा नहीं दिया करते थे और जब वह अपने शिष्यों के साथ अकेले होते थे तो कहानियों का अर्थ समझा देते थे तूफान और आस्था का संबंध उस दिन शाम होने पर गुरु येशु ने शिष्यों से कहा आओ हम झील के उस पार चले शिष्य भीड़ का साथ छोड़कर प्रभु यीशु को नाव पर साथ ले चले अन्य नावें भी उनके साथ थीं। तब आंधी चलने लगी और लहरें नावों से टकराने लगी और लहरों का पानी नाव में भरने लगा पर गुरु यीशु नावों के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे शिष्यों ने उनको जगाया और कहा हे hey गुरुजी आपको कुछ भी चिंता नहीं कि हम मरने वाले हैं गुरु येशु उठ बैठे और तूफान को डांटकर लहरों से कहा शांत हो जा थम जा। तेज हवा धीमी हो गई और बड़ी शांति छा गई फिर प्रभु जी शिष्यों से बोले तुम इतने घबराए हुए क्यों हो क्या परमात्मा में तुम्हारी आस्था नहीं है शिष्य डर गए और आप उसमें कहने लगे ये कौन है कि तूफान और लहरें भी इनकी आज्ञा मानती हैं